तो तर्क संग्रह के अनुमान खंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अनुमान खंड में परामर्श के लक्षण ग्रंथ की चर्चा हो रही है अनुमिति के लक्षण वाक्य में एक पद आया परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श पद तो परामर्श पद का अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक अनुमिति पदार्थ को समझना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए परामर्श पदार्थ का लक्षण बताने वाला वाक्याया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श एक ज्ञान को परामर्श कहा जाता है ज्ञान विशेष को कौन से ज्ञान विशेष को तो कहा जो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता विषयक है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का अर्थ क्या निकलेगा तो पक्ष धर्म कहा जाता है पक्ष में रहने वाले पदार्थ को पक्ष धर्म तो पक्ष है पर्वतो वन्यमान धुमात इत्यादि दृष्टांत स्थल में पर्वत और उसमें रहने वाला है धूम पेड़ पत्थर और उसमें रहने वाले जानवर ये सब तो पक्ष पक्षवृत्ति कहलाएंगे ना पर्वत में जो जो भी रह रहा है सब पक्षवृत्ति होने से पक्ष धर्म कहलाएगा पक्ष धर्म शब्द का अर्थ है पक्ष में जो जो रहता है वह पक्ष आश्रित पदार्थ तो पर्वत आश्रित पदार्थ वे सब हो जाएंगे पक्ष धर्म शब्द से ग्राह्य उनमें एक धर्म रहता है पक्ष धर्मता पक्षधर्मता का अर्थ है पक्षवृत्तित्व पक्षधर्म कहते हैं पक्ष में रहने वाले को उसी को पक्षवृत्ति इस नाम से भी कहा जाता है और पक्षवृत्ति जो होगा उसमें एक धर्म रहेगा पक्षवृत्तित्व और पक्षवृत्ति का ही दूसरा नाम है पक्षधर्म इसलिए पक्षवृत्तित्व और पक्षधर्मता ये पर्यायवाचक शब्द माने जाएंगे पक्षवृत्ति तो और पक्ष धर्मता यह आपस में एक दूसरे के पर्याय है तो ये पक्ष वृत्तिता तो कई में है कई में है का मतलब धूम में भी है तो पर्वत के पेड़ पौधों में भी है पत्थरादि में भी हैं वहाँ रहने वाले पशु पक्ष आदि में भी हैं तो पक्ष वृत्तिता का ज्ञान पक्ष धर्मता है ये कहेंगे यदि तो फिर पक्ष वृत्तिता का जो पेड़ पौधों में ज्ञान पेड़ पौधों में रहने वाले पक्ष वृत्तिता का ज्ञान है वह भी परामर्श कहलाएगा लेकिन उनका ज्ञान तो परामर्श नहीं है ना, हाँ इसलिए विशेषण जोड़ दिया पेड़ पौधे आदि में रहने वाली पक्षधर्मता का व्यावर्तक पक्षधर्मता का व्यावर्तक विशेषण है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता और व्याप्ति शब्द से लेना संबंध तो कि संबंध किसका साध्य का नियत साहचर्य रूप जो संबंध है तो पक्ष की जो साध्य की जो व्याप्ति और उससे विशिष्ट पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता धूम्य भी है पक्षधर्मता पेड़ पौधे आदि में भी है लेकिन वन्य व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता केवल धूम में रहेगी और पर्वत क्या नाम वृक्षादि में पक्षधर्मता तो रहेगी लेकिन वन्य व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता नहीं रहेगी इसलिए खाली पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श नहीं कहा जाएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहा जाएगा वो ज्ञान केवल धूम में रहने वाला जो पक्षवृत्तिता धर्म है तद विषय ज्ञान ही पक्ष धर्मता कहलाएगा और पेड़ पौधे आदि में पक्षवृत्तित्व होने पर भी नहीं है व्याप्ति विशिष्ट पक्षवृत्तित्व पक्ष धर्मता नहीं है इसलिए पक्षवृत्तिता का पक्ष धर्मता का पेड़ पौधों में होने वाला ज्ञान परामर्श ज्ञान नहीं होगा ये हो जाएगा ना तो वन्नी की व्याप्ति धूम में विशेषण बनेगी धूम में रहेगी वन्नी की व्याप्ति उसका क्या स्वरूप है तो वन्नी का नियत साहचर्य जो धूम में है धूम नियत यानी अवश्यम भावी वन्नी के साथ ही रहता है कभी भी वन्नी को छोड़कर के कहीं नहीं रहता इसलिए माना जाएगा उसे वन्नी का नियत सहचर धूम को और वन्नी के नियत सहचर में यानी धूम में एक धर्म रहेगा वन्हीं नियत सहचर्य ये जो धर्म है इसी को व्याप्ति कहा जाएगा वन्नी की धूम में धूम में वन्य की व्याप्ति है का मतलब वन्नी नियत साहचर्य जो धर्म है धूम में इसी धर्म को कहा जाता है वन्नी की धूम में व्याप्ति और पक्ष धर्म भी धूम है पक्ष में रहता है ना इसलिए उसे पक्ष धर्म भी कहेंगे और उसमें एक धर्म रहेगा पक्ष वृत्ति तो धूम में दो धर्म रह रहे हैं एक वन्ही नियत साहचर्य रूप व्याप्ति रह रही है वो भी धूम में रहने कारण धूम का धर्म कहलाएगा और एक पक्ष धर्मता ये ये धर्म भी रहता है ना किसमें धूम में पक्ष धर्म है धूम तो उसमें एक धर्म रहेगा पक्ष धर्मता तो ये दो धर्म हो गए धूम में रहने वाले एक पक्ष धर्मता और दूसरा वन ही नियत साहचर्य इनमें ये दोनों इन दोनों का अधिकरण यानी आश्रय कौन है इन दोनों का आश्रय है धूम इन दोनों का याने नियत साहचर्य का भी और पक्ष धर्मता का भी पक्ष धर्मता पदार्थ भी धूम में रह रहा है और वन नियत साहचर्य भी धूम में रह रहा है दोनों रह रहा है ना धूम में इसलिए धूम को कहा जाएगा इन दोनों धर्मों से युक्त तो धूम में रहने वाले पक्ष धर्मता का विशेषण बनेगा धूम में ही रहने वाला जो दूसरा धर्म है वन नियत साहचर्य कहो या व्याप्ति कहो ये हो जाएगा विशेषण किसका पक्ष धर्मता का इन दोनों में पक्ष धर्मता को कहा जाएगा विशेष्य और वहीं नियत साहचर्य को हो या व्याप्ति को हो इसे कहा जाएगा विशेषण इसे कहा जाएगा विशेषण तो व्याप्ति विशेषण है पक्षधर्मता विशेष्य है तो किस संबंध से विशेषण बनेगा वन ही नियत साहचर्य धूमगत पक्षधर्मता का विशेषण है तो विशेषण और विशेष्य इन दोनों का आपस में विशेषण विशेष्य भाव जो हो रहा है विशेषण विशेष्य संबंध बन रहा है वो संबंध क्या होगा तो सामानाधिकरण्य सामानाधिकरण्य कहते हैं एक अधिकरण में रहने वाले दो पदार्थों में रहने वाला धर्म तो धूम ये एक अधिकरण है उसी में वन्नी नियत साहचर्य है और उसी में पक्ष धर्मता भी है तो पक्ष धर्मता रूप विशेष्य और वन्नी नियत साहचर्य रूप व्याप्ति विशेषण इन दोनों का अधिकरण कौन है धूम तो धूम रूप एक ही अधिकरण में रहने वाले दो पदार्थ हो गए वन्य नियत साहचर्य और पक्ष धर्मता ये दोनों एक अधिकरण वृत्ति होगा ना तो एक अधिकरण में रहने वाले पदार्थों को कहा जाता है एक दूसरे का समानाधिकरण एक दूसरे का समानाधिकरण और जो एक दूसरे का समानाधिकरण होगा तो उसमें रहेगा एक समानाधिकरण धर्म वो संबंध बनता है आपस में एक दूसरे का तो वनत साहचर्य और पक्षवृत्तिता पक्षधर्मता ये दोनों धूम रूप एक ही अधिकरण में रहने वाले होने के कारण इन दोनों को कहा जाएगा एक दूसरे का समानाधिकरण एक दूसरे के समानाधिकरण होने से एक दूसरे का सामानाधिकरण्य रहेगा एक दूसरे में वन्नी नियत साहचर्य का सामानाधिकरण रहेगा पक्ष धर्मता में और पक्ष धर्मता का सामानाधिकरण रहेगा नियत वन्नी नियत साहचर्य में इसलिए ये जो सामानाधिकरण्य है इस संबंध से पक्ष धर्मता का विशेषण बनेगा वनत साहचर्य कहो या व्याप्ति कहो किस संबंध से सामानाधिकरण संबंध से ये वन्य नियत साहचर्य धूम में भी रहेगा और वन्य नियत साहचर्य धूम में रहने वाला जो पक्ष धर्मता धर्म है उसमें भी रहेगा पक्ष धर्मता में रहेगा सामानाधिकरण्य संबंध से वनियत साहचर्य धूमगत पक्ष धर्मता में सामानाधिकरण्य संबंध से रहेगा वो विशेषण बनेगा इसलिए सामानाधिकरण्य सम्बन्धे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ऐसा जोड़ना पड़ेगा समानाधिकरण संबंध है न बीच में ये वनत साचर्य रूप व्याप्ति विशेषण है पक्ष धर्मता का सामानाधिकरण संबंध से विशेषण बनेगा विशेषण बनेगा तो विशेष्य विशे में उसका रहना जरूरी है विशेषण का तो विशेष्य तो धूम नहीं है ना विशेष है धूम में रहने वाला पक्ष धर्मता ये विशेष है तो उस पक्ष धर्मता में दिखाना पड़ेगा वनिनियत साहचर्य को तो वनिनियत नियत साहचर्य जो धूम में रह रहा है वह धूमगत पक्षधर्मता में भी रहेगा लेकिन दोनों में एक ही संबंध से नहीं रहेगा धूमगत पक्ष धर्मता में वो सामनाधिकरण संबंध से रहेगा सामनाधिकरण संबंध से रहेगा और धूम में रहेगा साहचर्य वो उस संबंध से सहचर् है सहचर का धर्म है स्वरूप संबंध से स्वरूप संबंध से स्वरूप संबंध से सहचर्य उसका स्वरूप है उसी संबंध से वो रहेगा तो पक्षधर्मता धूम में भी है लेकिन धूम में रहने वाली पक्षधर्मता वन्नी वनि साहचर्य सामानाधिकरण संबंधे वन्नी वन्नी साहचर्य वन्नी, वन्नी से विशिष्ट है धूम में रहने वाली पक्ष धर्मता और वो में रहने वाली जो पक्ष धर्मता है यानी पर्वत वृत्तित्व है पक्षधर्मता का अर्थ है पर्वत वो कैसी है वह पक्षधर्मता तो है लेकिन सामानाधिकरण्य संबंध से वन ही से विशिष्ट नहीं है वहाँ विशेषण का अभाव है सामानाधिकरण्य संबंध से वृक्षाधिगत पक्षधर्मता में वन नियत साहचर्य विशेषण नहीं बनेगा तो विशेषण का अभाव है विशेषण का अभाव होने से और विशेष्य मात्र रहने से माना जाएगा विशिष्ट का अभाव ही किसमें पर्वतादि में रहने वाले वृक्षादि में पर्वत रूपी पक्ष में रहने वाले जो वृक्षादि उनमें पक्षवृत्तित्व होने पर भी पक्षधर्मतारूप विशेष्य रहने पर भी वनी नियत साचर्य रूप विशेषण के न रहने से विशिष्ट का अभाव माना जाएगा तो उसका जो ज्ञान है वृक्षादिगत पक्ष धर्मता का ज्ञान वो परामर्श नहीं कहलाएगा विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं और वो विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान वह व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान धूमगत पक्षधर्मता का ज्ञान है वहां धूम में वन्नी नियत साचर्य रूप व्याप्ति भी है और पक्षधर्मता भी है विशेषण और विशेष दोनों रहते हैं इसलिए उभय के रहने से विशिष्ट का भाव माना जाएगा न कि अभाव तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता केवल धूम में मिलेगी और वृक्षादि में पक्ष धर्मता तो मिलेगी लेकिन विशिष्ट पक्ष धर्मता नहीं मिलेगी तो केवल पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श नहीं कहा जाएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को कहा जाएगा परामर्श वह व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता केवल धूम में है इसलिए धूमगत व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को ही कहा जाएगा परामर्श ये कहा गया और उस ज्ञान का स्वरूप क्या होगा बोलना होगा तो तो ओ होगा वन व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः वन्ही व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को एक वाक्य में बोलना है तो वो होगा वन्ही व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म व्याप्ति विशिष्ट धूमवान अयम पर्वत एक कहो या वन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत को व्याप्य का अर्थ होता है व्याप्ति विशिष्ट तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः ये ज्ञान का आकार रहेगा इसमें वन्नी व्याप्ति है विशेषण उससे विशिष्ट है धूम और तद्वान पर्वत है का मतलब धूम में पर्वत वृतिता है पक्ष वृतिता पर्वत है पक्ष तो धूमवान कहो या पक्षवृत्ति ता कहो धूम में एक ही बात है अयम पर्वत इस ज्ञान को पक्ष क्या परामर्श ज्ञान कहा जाएगा यह ज्ञान है परामर्श ज्ञान और इस परामर्श ज्ञान से जन्य ज्ञान हो जाएगी अनुमिति परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति प्रमाकत है ना इसलिए आगे लिखते हैं कि तजन्यम पर्वतोवन्यमान नीति ज्ञानम अनुमिति ही तज्जन्यम में तत्का अर्थ है परामर्श तो तजन्यम यानि परामर्श जन्यम पर्वतोव्यमान ज्ञानम तो पर्वतो वन्यमान ये निश्चय रूप जो ज्ञान है इसे अनुमिति प्रमा कहा जाएगा परामर्श जन्य ज्ञान परामर्श है वन्य व्याप्य धूमान एम पर्वत ये ज्ञान और इस ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो पर्वतो वन््यमान इत्याकारक ज्ञान वो है अनुमिति अब अनुमिति को समझाने के लिए अनुमिति के लक्षण वाक्य में आए हुए परामर्श पद का अर्थ बताने के लिए परामर्श पदार्थ का लक्षण किया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श तो परामर्श के लक्षण में एक शब्द आया व्याप्ति तो इस व्याप्ति शब्दार्थ को जब तक नहीं समझेंगे व्याप्ति पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो परामर्श का भी ज्ञान नहीं होगा ना इसलिए परामर्श को समझने के लिए व्याप्ति पदार्थों को समझना जरूरी हुआ तो व्याप्ति पदार्थ का लक्षण करते हैं उदाहरण बताते हुए अन्नम भट्ट जी यत्र, यत्र धूमस तत्र तत्र इति साहचर्य नियमो व्याप्ति तो व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियम व्याप्ति तो साहचर्य नियम का नाम व्याप्ति है सहचर्य नियमो व्याप्ति ही ये व्याप्ति का लक्षण है सहचर्य नियमो व्याप्ति और इसके विषय में साहचर्य का अर्थ है सहचर्स्य भाव साहचर्य और उसका नियम यानि नियत साहचर्य अव्यभिचरित साहचर्य साहचर्य नियम का दूसरा नाम है अव्यभिचार साहचर्य नियम कहो अव्यभिचार कहो या नियत साहचर्य कहो ये पर्यावाचक शब्द रहेंगे नियत साहचर्य साहचर्य का नियम और अव्यभिचार ये, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं ये हो जाएगा व्याप्ति का लक्षण साहचर्य नियम व्याप्ति ही ये व्याप्ति का लक्षण है और इसमें उदाहरण क्या है तो व्याप्ति का अभिनय वाक्य है अभिनय करते हैं एक्टिंग को अभिनय कहते हैं ना तो एक्टिंग से जो शब्द से कहा गया अर्थ है वो प्रत्यक्ष हो जाता है किसी का चरित्र लिखा हुआ है पुस्तक पढ़ते हैं तो वो शब्दार्थ ज्ञान मात्र होता अभिनय से उस व्यक्ति के चरित्र पर कोई फिल्म बनी अभिनेता अभिनय कर रहा है तो प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो अभिनय कहा जाता है इसे साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं तो व्याप्ति का अभिनय वाक्य है जिससे कि व्याप्ति का प्रत्यक्ष हो सके निर्धारण हो सके ऐसी चेष्टा का नाम होता है अभिनय अभिनेता की एक्टिंग ही होती न अभिनय वो ऐसी चेष्टाएं करता है जिससे उस पात्र का जीवन दर्शक के समझ में आ जाए सरलता से उसे कहा जाता है अभिनय अभिनय का फल यही है कि जिसका अभिनय किया जा रहा है उसका स्वरूप समझने वाले को सरलता से समझ में आ सके अभिनय देख करके ये अभिनय का उद्देश्य होता है ऐसे व्याप्ति का जिज्ञासु व्याप्ति के स्वरूप को समझना चाहता है तो फिर व्याप्ति का अभिनय होगा व्याप्ति जिज्ञासु को व्याप्ति का सरलता से बोध हो जाए ऐसी चेष्टा अभिनय का लाएगी वो चेष्टा कर रहे हैं अन्नम भट्ट जी यत्र यत्र वन्हीं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्ही ये अभिनय वाक्य है व्यक्ति का तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि ही इसमें यत्र यत्र शब्द के बाद में जो कहा जाता है धूम वो व्याप्य होता है और तत्र तत्र के बाद में जिसको कहा जाता है वह व्यापक होता है व्याप्ति भी बताई जाएगी दो प्रकार की अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति अन्वय व्याप्ति में यत्र यत्र के बाद में जिसको कहा जाता है उसे माना जाता है व्याप्य तत्र तत्र के बाद में जिसको कहते हैं उसे व्यापक ये अन्वय व्याप्ति में और व्यतिरिक्त व्याप्ति में होता है अभाव की व्याप्ति वहाँ यत्र यत्र के बाद में कहा जाएगा साध्याभाव को वो व्याप्य होगा और व्यापक होगा तत्र तत्र साधना भाव यत्र भावा तत्र साधना भाव तो साध्य है वन्नी तो वन्नी का अभाव जहां होगा वहां धूम का अभाव होगा तो धूमाभाव व्यापक होगा यानी व्याप्य का अभाव व्यापक कोटि में चला जाएगा अनवय व्याप्ति में जो व्याप्य है उसका अभाव व्यतिरिक व्याप्ति में व्यापक होगा और जो अन्वय व्याप्ति में व्यापक है उसका अभाव व्याप्य कहलाएगा वन ही व्यापक है ना तो उसका अभाव हो जाएगा व्याप्य और धूम व्याप्य है उसका अभाव हो जाएगा व्यापक अभाव की व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति है उसमें भाव होता है व्यापक और व्यापका भाव होता है व्याप्य तो ये अन्वय व्याप्ति का अभिनय है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि ही ये अनवय व्याप्ति व्याप्ति के जिज्ञासु के बुद्धि में अनायास बैठ जाए प्रवेश करें इस अभिप्राय से ये चेष्टा हुई कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है क्या मतलब अग्नि के साथ ही धूम रहता है अग्नि का नियत सहचर धूम है अग, अग्नि का अव्यभिचारी सहचर धूम है ये यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि से बताया गया है वन्नी का नियत सहचर धूम है इसलिए धूम को नियत सहचर कहा जाता है धूम जब निकलेगा तो अग्नि से ही निकलेगा जब रहेगा तो अग्नि के साथ ही रहेगा लेकिन धुआं के बिना भी अग्नि रहती है तो जिसके बिना जो न रहे वो न रहने वाला नियत सहचर कहलाता है अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता रहेगा जब भी तो अग्नि के साथ ही रहेगा लेकिन अग्नि ऐसा नहीं है धुएं के बिना भी, भी रहता है इसलिए उसे धूम का नियत सहचर नहीं कहा जाएगा अग्नि को जो अग्नि के बिना नहीं रह रहा है वो अग्नि का नियत सहचर अव्य अव्यभिचारी सहचर और अग्नि तो धुए के बिना भी रह रहा है इसलिए अग्नि को धुए का अव्यभिचारी सहचर नहीं कहा जाएगा ये व्यभिचारी सहचर होगा कभी धुए के साथ भी रहता कभी नहीं भी रहता वो अनियत सहचर हुआ अग्नि कभी धुए के साथ रहता कभी नहीं भी रहता हमेशा तप्तायो गोलक में कहा रहता है तपतायो गोलक में अग्नि है लेकिन धुआ नहीं है तो धुए के साथ रहा अग्नि धुए के बिना भी रहा कि नहीं अग्नि धुएँ के बिना रह रहा है वहाँ ये कहा जाएगा अग्नि है धुआं नहीं है तो धुएँ के बिना अग्नि रह रहा है ऐसे अग्नि के बिना धुआं रहेगा तो धुए को अनियत सहचर कहा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता वो बिना अग्नि के रहता ही नहीं है तो तजन्य क्या नाम यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि साहचर्य नियमो व्याप्ति इस साहचर्य नियम को कहा जाता है व्याप्ति तो परामर्श के लक्षण में एक आया था व्याप्ति पद और दूसरा आया था पक्षधर्मता एक पद ये दोनों नए पद है इन नए पदों का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पक्षधर्मता का लक्षण वाक्य जो है उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा ना इसलिए व्याप्ति पदार्थ को तो बता दिया तो व्याप्ति पदार्थ समझने मात्र से भी परामर्श के लक्षण वाक्य अर्थ को नहीं समझा जा सकता जब तक पक्षधर्मता पदार्थ समझ में ना आए इसलिए पक्ष धर्मता को समझाने के लिए पक्षधर्मता का लक्षण वाक्य आ रहा है ये पक्षधर्मता या लक्षणम करके तो व्याप्यस्य से पर्वतादि वृत्तिव पक्षधर्मता तो व्याप्य किसको कहते हैं जिसमें व्याप्ति रहती है उसे व्याप्य कहते हैं और जिसकी व्याप्ति है वह व्यापक कहलाता है तो वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती है इसलिए धूम हो जाएगा व्याप्य और वन्नी हो जाएगा व्यापक और वो व्याप्ति क्या है नियत साहचर्य साहचर्य नियम यानी नियत साहचर्य साहचर्य नियम ही व्याप्ति है ना और साचर्य नियम का दूसरा नाम है नियत साहचर्य ये व्याप्ति है और नियत साहचर्य वन्नी का धूम में रहता है धूम का वन्य में नहीं रहता इसलिए वन्नी का व्याप्य धूम को कहा जाएगा व्याप्ति मान को कहा जाता है व्याप्य भक्ति मान को कहा जाता है भक्त ऐसे व्याप्ति मान को कहा जाएगा व्याप्य व्याप्य मान, व्याप्ति मान यानी व्याप्ति विशिष्ट तो वह की नियत साहचर्य रूप व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम वो कहलाएगा वन्नी व्याप्य धूम और उसका व्याप्य का पक्ष में रहना पक्ष में जो रहता है उसे पक्षवृत्ति कहा जाता है और पक्ष कौन है पर्वतादि आदि पर्वतोन्यान धूमात इत्यादि में पर्वतादि को पक्ष कहा जाएगा पर्वतादि शब्द से ले लो पक्ष को तो व्याप्य से शब्द से लीजिए धूम को तो धूम व्याप्यस्य से यानी धूमस्य वन व्याप्ति विशिष्ट धूम का पर्वतादि वृत्तित्व यानी पर्वतादि में रहना वर्तमानता पर्वतादि वृत्तित्व का दूसरा नाम है पर्वतादि में वर्तमानता विद्यमानता ये पक्ष धर्मता कहलाती हैं व्याप्ति के प्रतियोगी को व्यापक कहा जाएगा, जाएगा। हां और व्याप्ति के अनुयोगी को व्याप्य कहा जाता है व्याप्ति का अनुयोगी है व्याप्य और व्याप्ति का प्रतियोगी है व्यापक तो वन नहीं है व्याप्ति का प्रतियोगी इसलिए वो हो जाएगा व्यापक और धूम है व्याप्ति का अनुयोगी इसलिए उसे कहा जाएगा व्याप्य अनुयोगी कहते हैं आश्रय को तो धूम व्याप्ति का आश्रय है अनुयोगी है का मतलब प्रतियोगी आश्रित नहीं आश्रित तो व्याप्ति हुई और प्रतियोगी होगा व्याप्ति का दू सम्मन्धी। दो दूसधी दो संबंधी होते हैं एक एक को प्रतियोगी कहा जाता है एक को अनुयोगी कहा जाता है तो अनुयोगी से भिन्न संबंधी वो प्रतियोगी तो व्याप्य पर्वतादिवृत्तिव पक्षधर्मता तो व्याप्य यानी व्याप्ति विशिष्ट वो धूमादि हो गए उनका पर्वतादि में रहना वर्तमानता ये पक्षधर्मता कहलाती है पक्षधर्मता पदार्थ है व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहना ये पक्ष धर्मता कहलाती है तो व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता तो व्याप्य यानी व्याप्ति से युक्त वो हो गया धूमादि उनका पर्वतादि में यानी पक्ष में वृत्तित्व यानी वर्तमानता ये पक्ष धर्मता कहलाती है व्याप्य का पक्ष में वर्तमानता पक्ष धर्मता है तो इस प्रकार ये पक्ष धर्मता पदार्थ भी समझ में आया व्याप्ति पदार्थ भी समझ में आया तो परामर्श का लक्षण समझ में आएगा व्याप्ति यानि नियत साहचर्य और उस नियत साहचर्य से युक्त जो है उसे व्याप्य कहा जाएगा और उस व्याप्य का पक्ष में वर्तमानत्व ये पक्षधर्मता कही जाएगी और उसके ज्ञान को परामर्श कहा जाएगा सामानाधिकरण्य सम्बन्धे नियत साहचर्य रूप व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान वह परामर्श है जैसे पर्वतो वन्यमान वन्यव्याप्य धूमआन अयम पर्वतः ये ज्ञान परामर्श है और इस ज्ञान से जन्य परोतो वन्यमान ये ज्ञान अनुमिति है इस प्रकार ये अनुमिति का लक्षण हुआ क्या नाम परम यहाँ तक आपके पक्ष धर्मता के लक्षण तक चला अनुमान का लक्षण समझाने के लिए पक्ष धर्मता और व्याप्ति का लक्षण समझ में आने से परामर्श ज्ञान समझ में आएगा और परामर्श ज्ञान पदार्थ समझ में आने से अनुमिति समझ में आएगी इस परामर्श से जन्य ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है और अनुमिति समझ में आने से अनुमान का लक्षण समझ में आएगा अनुमिति का जनक जो ज्ञान है अनुमिति का जो करण है उसे अनुमान कहते हैं ना अनुमिति अनुमितकरणम अनुमानम तो अनुमिति पदार्थ है परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति और उस परामर्श जन्य ज्ञान रूप अनुमिति का जो करण बनेगा यानी असाधारण कारण बनेगा उसे कहा जाएगा अनुमान प्रमाण इस प्रकार अनुमान प्रमाण के लक्षण को समझाने के लिए ही अनुमिति का लक्षण हुआ फिर अनुमिति के लक्षण वाक्यार्थ को ठीक से समझाने के दृष्टि से परामर्श का लक्षण करना पड़ा परामर्श के लक्षण में फिर व्याप्ति पदार्थ पदायाँ और पक्षधर्मता पदायाँ इन दोनों के लक्षण को समझाना पड़ा तो अब ये अनुमान का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं ऐसा ये अनुमान अनुमिति अनुमितीकरणत्व लक्षण से युक्त अनुमान पदार्थ दो प्रकार का है जिसे पहले बताया था स्वार्थ परार्थ भेद से उसे कहा जा रहा है अनुमान द्वैविध्यम अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थन चेति स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान भेद से अनुमान दो प्रकार का है इसकी चर्चा कल करते हैं